आध्यात्मरामण सर्ग, धनुर्भंग और विवाह सुतवाच विश्वामित्रो तम प्राह, सह लक्ष्मण गच्छामो मो वस्थिला जनके जी बोले तदनंतर विश्वामित्रजी ने लक्ष्मण के सहित श्रीरामचंद्रजी से कहा वस् अब हम महाराज जनक से पालित मिथिलारी को चलेंगे दृष्टि पृतुवर पश्चात अयोध्या गंतमर्हसी प्रयोग गंगा उतर्त सहराघव तस्व नाविक ना निषिद्धो रघुनंदन हो वहाँ यज्ञोत्सव देखकर फिर तुम अयोध्यापुरी को लौट सकते हो ऐसा कह वे रघुनाथ जी के साथ गंगा जी पार करने के लिए तट पर आए तब नाविक ने रघुनाथ जी को नाव पर चढ़ने से रोक दिया नाविक वाच छाले तव पाद पंकजम नाथ दारू दसो कि मंत्रम मानस करण चूर्ण मस्तित बाद कथा प्रतियति नाविक बोला हे नाथ यह बात प्रसिद्ध है कि आपके चरणों में कोई मनुष्य बना देने वाला चूर्ण है आपने अभी शिला को स्त्री बना दिया फिर शिला और काष्ठ में भेद ही क्या है अतः नौका पर चढ़ाने से पूर्व मैं आपके चरण कमलों को धोऊँगा पातांबुज ते विमल हि कृत पश्चात नयामी नोचे तरी सदुवती मल न साेद कुटुंब विबह इस प्रकार आपके चरणों को मल रहित करके मैं आपको श्रीगंगा जी के उस पार ले चलूँगा नहीं तो हे विभो आपके चरण रज के स्पर्श से यदि मेरी नौका सुंदरी युवती हो गई तो मेरे कुटुम्ब की आजीविका ही मारी जाएगीम तीरम तथोगता कौशिको रघुनाथे न सहितो मिथिला जजो ऐसा कहकर केवत ने उनके चरण धोए और फिर गंगा जी के पार ले गया वहाँ से राम और लक्ष्मण के सहित श्री विश्वामित्र जी मिथिलापुरी को चले विदेहस्य कौचले विदेह पर सविशत प्राप्त कौशिकमाकर्ण्य जनकोटी मुद्द पूजा द्रव्याण संग्रह्य सोपाध्याय सामय दंडवत प्रण प्रत्याथ पूजयाश होते ही वे विदेह नगर में पहुंचकर ऋषियों के निवास स्थान में ठहर गए उसी समय विश्वामित्र जी के आगमन की सूचना पाकर जनक ये अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक पूजन सामग्री लिए अपने पुरोहितों के साथ वहां आए और शाष्टांग दंडवत कर उन्होंने मुनिवर कौशिक जी की पूजा की प्रपक्ष राघव दृष्टा सर्वलक्षण संयुत दो द्योतियंत दिशा सर्वाचंद सूर्या विवाह पर फिर साक्षात दूसरे सूर्य और चंद्रमा के समान अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को दे करते हुए उन सर्वलक्षण संपन्न रघुकुमारों को देखकर पूछा कश्य तो नरसार्दोलौ पुत्रो देवसुतोपम मना प्रीति करो मेद्य नर नारायण विभ हे देव पुत्रों के समान ये देव पुत्रों के समान दो नर शार्दुल किसके पुत्र हैं ये मेरे हृदय में इस समय नर और नारायण के समान प्रीति उत्पन्न करते हैं